suru ki sab बड़ी मेरा नाम चंद्रिका कुमारी है मेरा विद्यालय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मैं कक्षा 11 से हूँ और मेरा गांव है मंडार मैं आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ उसका नाम है अगर तुम साथ हो पल भर में चल जाओ हर गम फिसल जाए, जैसे तुम तुम्हे बेटी बैठ नरमदा कुमारी राजकीय तो बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडल और मेरा नाम नर्मदा कुमारी मैं में पढ़ती कितनी सारी लोग हैं हम, है हम लोग बड़ी निराली लोग हैं हम लोग इस कोने से उस कोने तक धरती के कोने कोने तक लाख हजारों लोग हैं हम लोग बड़े निराले लोग हैं हम लोग जाति अलग क्यों धर्म अलग क्यों रंग भेद क्यों नस्ल भेद क्यों प्यार की भाषा एक जीने की अभिलाषा एक ऐसे कैसे लोग हैं हम लोग बड़े निराले लोग हैं हम लोग रूठ कभी हम जाते हैं लेकिन मान भी जाते हैं। एक दूजे के साथ लिए अपनी मंजिल पाते हैं ऐसे कैसे लोग हैं हम लोग बड़े निराले लोग हैं हम लोग ऐसे कैसे लोग हैं हम लोग बड़े निराले लोग हैं हम लोग थैंक यू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 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरा नाम अलका कुमारी है और मैं राज के बाले का उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार से हूँ और मैं नाइन्थ क्लास में पढ़ती हूँ ये देश है हमको अति प्यारा है इस धरती को हमने माँ के के पुकारा है माँ के के पुकारा है ये देश हमारा है हमको अति प्यारा है इस धरती को हमने माँ कह के, के पुकारा है माँ कह के, के पुकारा है अंदर से एकता है बाहर से विविधता है अंदर से एकता है बाहर से विविधता है यह है विकास अपना संसार जानता है जो चाहे अलग करना वो खुद ही हारा है इस धरती को हमने माँ कह के पुकारा है माँ कह के पुकारा है ये देश हमारा है हमको अति प्यारा है इस धरती को हमने माँ कह के, के पुकारा है माँ कह के, के पुकारा है यहाँ ऊंचा नीच सब ये दीवार तोड़ देंगे इस बीच बहाए जो वो मोड़ देंगे मर के शहीदों ने जी जान सवारा है इस धरती को हमने माँ कहके पुकारा है माँ कहके पुकारा है थैंक यू राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडा में नाइन कक्षा में पढ़ती हूँ मेरा नाम चंदू कुमारी है ऊंची अड़ी ना सेंडल पेरू ऊंची अड़ी ना सेंडल पे पगर पिसल गयो सासू जी ऊंची अड़ी ना सेंडल पे पगर पिसल गयो सासू जी पढ़ी लिखी मै अंग्रेजी मारो हाल बिगड़ गयो मम्मी जी पढ़ी लिखी अंग्रेजी मारो हाल बिगड़ गयो मम्मी जी ऊंची अड़ी ना सैंडल पेरू, ऊंची अड़ी ना सैंडल पेरू, पगर फिसल गयो सासू जी ऊंची अड़ी ना सैंडल पे, पगर फिसल गयो सा पढ़ी लिखी मै अंग्रेजी मारो, हाल बिगड़ गयो मम्मी जी पढ़ी लिखी अंग्रेजी मारो, हाल बिगड़ गयो मम्मी जी सासू जीरो ओडरिया सासू जी जीरो ओडरिया चाय बनाई दो बीनड़ी जी सासू जीरो ओडरिया चाय बनाई दो बिन्दरी जी चाय बनावता पासल दे चाय उबल गयी साय उबल पासड़ दे चाय उबल गई सासू जी पढ़े लिखी अंग्रेजी हाल बिगड़ गयो मम्मी जी पढ़ी लिखी मैं अंग्रेजी हाल बिगड़ गयो मम्मी जी ऊँची अड़ी ना सैंडल पेरू ऊची अड़ी ना सैंडल पेरू पगर फिसल गयो सासू जी ऊंची अड़ी ना सैंडल पैरू पगर फिसल गयो सासू जी पढ़े लिखी अंग्रेजी मारो हाल बिगड़ गयो पप्पा जी पढ़े लिखी अंग्रेजी मारो हाल बिगड़ गयो पप्पा जी रो जीरो ओडरिया ससुरा जीरो ओडरिया पानी लई दो बिन्नड़ी जी ससुर जीरो ओडरी आयो पानी लई दो बिनड़ी जी पान लोट रुल गयी पासल देखो पानी रे बुल गई पासल देखो पढ़ी लिखी मैं अंग्रेजी मारो हाल बिगड़ गयो मम्मी जी पढ़ी लिखी अंगरे जी मारो हाल बिगड़ गयो मम्मी जी थैंक यू रंग सुरों की सब मिलकर गाएं हां तरंग ओ डडरियो मत बन नटी पॉइंट 4 पे नटी पॉइंट 4 पे गाएंगे सब मिलकर गाएंगे तरंग ओ सुर गुड मॉर्निंग नमस्ते मेरा नाम अंसी है ग्राम पंचायत जीरावल से है मैं कक्षा दसवीं में पढ़ती हूँ मेरा गाने का नाम है जीवन में कुछ करना है तो मैं गाना गाना चाहती हूँ जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बेटो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बेटो चलने वाला मंजिल पात्र बेटा पीछे रहता है पाव मिले चलने के खातिर पाव पचारे मत बेटो धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है हवा चले तो मे कभी तुम भी मत बेटो आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारी मत बेटो हवा चली तो रे तुम भी प्यारे मत बेटो जीवन में कुछ म करना है तो हिम्मत हारे मत बेटो छलने वाला मंजिल पाता बेटा पीछे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 मेरा नाम नीलम है और मैं आदर्श के उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनेला से आई हूँ और मैं इलेवंथ में पढ़ती हूँ ये तो सच है कि भगवाना है है मगर फिर भी अनजाना है धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचाना है ये तो सच है कि भगवाना है जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला खाट पर बैठके जिनको देखा जहा प्यार जिनसे मिला क्या बोरा क्या भला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 हम आज से जग कहे दूरियां हो तो पर सपने बुनती नजर ममता के रूप में है प्रभु आपसे पाया जो बर पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है ये तो सच है कि भगवान है आपके ख्वाब हम आज होकर जवा इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक आप दोनों सलामत रहे सबके दिल में ये अरमाना है धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है ये तो सच है कि भगवान है, है मगर फिर भी अनजाना है धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है Thank you tarang suro ki sab नमस्कार मेरा नाम गीता कुमारी है मैं सोनेला से हूँ मेरे स्कूल का नाम राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनेला है माटी का कन उमी रस धार है तो हारो देश हमारा हमको इससे प्यार है मन भावन सावन आते ही हरियाली चा जाती है राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं सोमाती है घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मलार है त्यौहारों तो का देश हमारा हमको इससे प्यार है आजादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है वीर शहीदों की गाथा है हमको याद दिलाता है मन भावों से भर जाता है जय जय माँ की कार है त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है धन्यवाद मेरा नाम अनीता है और जीदावल की आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जीदावल जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तलवार का पढ़ा रहो म्यान कबीरा पढ़ा रहो म्यान आवत गरी कबीर न उलटी हो वही एक कबीरा वही कबीर घास ना नींद हो जो पाओ तली उड़ी पड़ी जब आखी में खड़ी धुएली हो कबीरा खड़ी जग में बहरी कोई नहीं जो मुंशी तलोय अपा को डाली दे दया करे सब कोई कबीरा दया करे सब कोई थैंक यू मेरा नाम सुजी कुमारी है मैं आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनेला से हूँ कक्षा ट्वेल्थ में पढ़ती हूँ हम दीवानों की क्या हस्ती है आजियाँ कलवाचले हम दीवानों की क्या हस्ती है आजियाँ कलवाचले का मस्ती कालम चाता चला बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बेचले सब कहते ही रह गए सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहा चले बच चलना है उसी और चले बस ये मत पूछो हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कलवा चले हस्ती का लम चात चला हम दूर उड़ाते जा चले जब चंद आकाश में पक्षी जब चंद आकाश में पक्षी हम दीवानों की क्या है जय हिंद रंग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 तारा बनूगी तारा बनूंगी, बनूंगी। मैं सहारा बनूंगी तारा बनूंगी मैं सहारा बनूंगी मैं बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी आकाश आकाशमकी चंदा मैं धरती चमकूंगी आकाश पिचमकूंगी आकाशमकी चंदा में धरती चमकूंगी धरती चमकूंगी मैं उजेला करूंगी धरती चमकूंगी मैं उज्याला करूंगी मैं बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी तारा बनूंगी मैं सहारा बनूंगी तारा बनूंगी मैं सहारा बनूंगी मैं बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी टीचर बनूंगी मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी टीचर बनूंगी मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी मैं बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी मैं बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी डॉक्टर बनूंगी मैं इलाज करूंगी डॉक्टर बनूगी मैं इलाज मैं बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी मैं बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी तारा बनूंगी मैं सहारा बन मैं बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी मैं बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी थैंक्स रंग से रोके उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्मा मेरा नाम सुमित्रा कुमारी नाइन्थ क्लास में गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ मा, मेरी माँ मैं तेरा लाडला तेरी लाडली के तेरे चाया में तुझक थाम लो। रब से पहले मैं तेरा नाम लो रघु तुझे प्रभुतले पूजा करो तेरी तेरे सिवा क्या जिंदगी मेरी मैं तो तेरे सपनों के रंग में डला तेरी उंगली पकड़ के चला मा मेरी माँ मे तेरा ला डेला माँ मेरी माँ मे तेरा लाँ डेला डगू तुझे प्रभु तले पूजा करूँ तेरी तेरे से माँ क्या जिंदगी मेरी मैं तो तेरे सपनों के रंग में डरा तेरी उंगली पकड़ के चला माँ मेरी माँ ला ला, ला ला। forever, forever, तरंग मेरा नाम चंदा कुमारी है और मैं मैं कक्षा नाइन में पढ़ती हूँ और आज राष्ट्रीय उस माध्यमिक विद्यालय सेलवाड़ा से आई हूँ और आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ माँ मुझे पास बुलाती हैं कितनी रुलाती हैं याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है आती हैं जिनके सिर पर ममता की दुआएं हैं किस्मत वाले वो हैं जिनकी माय न है, है। किस्मत होती है परिछाई नहीं होती उनसे पूछो ना कि जिनकी मां नहीं होती लोरी सुनाती हैं सुप के सुलाती हैं याद तुम्हारी जब जब मुझे को आती हैं आती हैं आजा सीने से लगा लो नारा तुझको छाकर दिल की धरगन में सुपालों में पास बुलाती हैं कितनी रुलाती हैं याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है आती हैं थैंक यू तरंग सुर मिलकर गायरे पर गाएंगे तरंग नमस्ते मेरा नाम जागृति पुरोहित और मैं कक्षा इला पड़ती आदर्श रात्री उस माध्यम विद्यालय से मैं आई हूँ मैं आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करने जाती हूँ चारू तिर उजाला अंधेरी रात थी चारो तर उजाला पर अंधेरी रात थी जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी आंगन में बैठा बैठा माँ से पूछे बार बेठा बेठा से बार आंगन में बैठा बैठा माँ से पूछे बार बार दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार वो बैठा बार खेलने के लिए जाता है उन पिताओ द्वारा लड़ाई हुए उन तोहफो को उन गिफ्ट्स को देखता है वापस पुनः घर आता है और माँ से प्रश्न करता है किसी के पापा उनकी नहे कपड़े लाए हैं, मिठाइया और साथ में पटाके लाए हैं, किसी के पापा उनकी नहे कपड़े लाए हैं, मिठाइया और साथ में पटाके लाए हैं, वो भी तो नहीं सूज पहन खेलने आया वो भी तो नहीं जूत पहन खेलने आया अब पाप पाप कह के, के सबने मुझको चिड़ाया पाप पाप कह के, के सबने मुझको चिढ़ाया अब तो बता दे क्यों क्यूँ सुना आंगन घर द्वार दीपावली पे क्यों ना आए पाप अब की बार दीपावली पे क्यों ना आए पाप अब की बार वो बैठा अपनी माँ मा की हालत दो तीन दो तीन दिन से देख रहा होता है और माँ से प्रश्न कहता है लगती थी कितनी प्यारी ये कैसा हाल है लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है बिचू आ भी नहीं पाओ में बिखड़े से बाल है बिचू आ भी नहीं पाओ में बिखड़े से बाल है है दोन हाथ खाली न मे नीर चाई है कुमकुम -कुम के बिना लगता है सोना सांगार दीपावली पे क्यों न आए पापा अबकी बार दीपावली पे क्यूँ न आये पापा अवकी बार वो बैठा माँ से प्रश्न वापस करता है माँ से उदास हो जाता है और माँ मा के दोनों हाथ पकड़कर अपने ध्यान अपने और करता है और कहता है माँ से माँ से कहता है दो दिन हुए है तू कहानी न सुनाई दो दिन हुए है तू कहानी न सुनाई हर बार की तरह न तूने खीर बनाई हर बार की तरह न तूने खीर बनाई हर बार की तरह न तुमने खीर बनाई बसे में सारी बात कहूंगा तुम सी नूंगा न तुम्हारी सुनूंगा अब तो बता दे क्यों क्यूँ सुना आंगन घर द्वार दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार बैठे बैठा कहते कहते हो गया उदास जिस वक्त आंगन में आंगन में उनके पिता की लाश वह बैठा समझ गया अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर वह बैठा समझ गया की हाँ माँ माँ इतनी उदास क्यों थी वो माँ से प्रश्न गता है मत हो उदास माँ मुझे जब बाप मिल गया मत हो उदास माँ मुझे जब बाप मिल गया मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया पापा का जो काम रह गया है अधूरा पापा का जो काम कमर गया है लड़कर के के तेज लिए करूंगा मैं पूरा आशीर्वाद दो काम पूरा हो इस बार दीपावली पे क्यों न आए पापा आपकी बात धन्यवाद नमस्ते मेरा नाम केतु कुमारी मे, मेरे विद्यालय का नाम राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्मा में एक देशभक्ति गीत गाना चाहती हूँ गलती हो तो माफ करना बेटे काहे मान जगत में बेटी का कोई मान नहीं बेटे काहे मान जगत में बेटी का कोई मान नहीं बेटे को तो गोद सुलाया बेटी को तो बिस्तर भी, भी नहीं बेटे को तो गोद सुलाया बेटी को तो बिस्तर भी नहीं तेरी इंसान जगत में बेटी तेरी संतान नहीं संतान नहीं बेटी का है मान जगत में बेटी का कोई मान नहीं बेटे को तो दूध पिलाया बेटी को खटि सांस भी नहीं बेटे का है मान जगत में बेटी का कोई मान नहीं बेटे को तो दूध पिलाया बेटी को तो सांस भी नहीं बेटी तेरी इंसान जगत में बेटी तेरी संतान नहीं संतान नहीं बेटी का है मान जगत में बेटी का कोई मान नहीं सब मेरा नाम नीलम है मेरी स्कूल का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय दांत्रई है और मैं इलेवंथ क्लास में पढ़ती हूँ चांद मेरा नाराज है नवात ना करे न समझ रिश्ता दु का है बात करे ना मिलता है कैसे उसका समझा न समझ रिशिता दिलता है भीड़ ऐसी दुनिया में है जिनसे दिलिया डरता है दिल तो बस है मिलना चाहे लेकिन मिल नहीं सकता है तुम काफी तो है नहाबत फिर क्यों दूरी रखता है तेरे बल बीते चपल हर पल लगता मुश्किल सा है मुझे काट है ये मैं समझ रिश्ता दिल का है का है तरंग सुर की सब मिलकर गाए हाँ तरंग मधुकर नाटी पटफोरे पर नाटे पटफोरे गाएंगे सब मिलकर गाएंगे तरंग सुर के मेरा नाम खुशबू राव है से मेरी का नाम है गर्ल सीनियर सेकेंडरी कल होगा नहीं तुझको देखे बिन मैं मरना जाऊ गुझो भूल जाऊ कैसे माने ना मनाऊ कैसे तू बता रोके ना रुके नैना तेरी और है इन्हें तो रहना रोके ना रुके नैना बस मेरा इतना ही था सेल्फ वीणा मेवाड़ा मैं दांतराई शू माई स्कूल ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल दांतराई और मैं इलेवेंथ क्लास में स्टडी कर रही हूँ थोड़े थोड़े से क कर... थे उसकी आंखें थोड़ी दिल में भरी उसके होठों पे मुस्कुराए हाय दुनिया मेरी चकना भी छाहू मैं रखना भी छाह मैं सबसे छुपा के उससे हाय मेरे रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रबा एक झलक तो दिखा दे सही तो हिसा हाँ नहीं मौम की बत्तियों पे पिघलता नहीं मैं ना वो है ना हाँस सितारे है वो चांद दिन में कभी भी निकलता नहीं छाहना भी छाह मैं रखना मैं सबसे छुपा के उसे हाय मेरे रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा एक झलक तो है दांत्रे से स्कूल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय दांत्रे मिली तुम हमको बड़ी नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत के लखीरों से तेरी मोहब्बत से सौ मिली है सदा तेरी चाहत में कितना तड़पे है सावन भी बिन कितना बरसे है जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी तेरे आ जाने से नहीं रही सदायु रहना तुम मेरे करीब के छुड़ाया है मैंने किस्मत के लकीरों से तेरी बाहों में आरा जन्नत है तो खुदा से मांगी मन्नत है जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी तेरे यहाँ जाने से अब नहीं रही मिले हैं तुम हमको सिबू से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से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 हीरा दे कसमें देवा दे दे मेरी दुआ के इशार सहाने दे दिल को ठीक बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा न कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। राजल गवर राजकीय माध्यमिक सोडा डू मधुका नाटी पटे पर नाटे पटे बेटी का है मान जगत में बेटी का कोई मान नहीं हे मेरी इंसान बता क्या बेटी तेरी संतान नहीं बेटी तेरी संतान नहीं बेटे को तो स्कूल भेजे बेटी को कोई ज्ञान नहीं हे मेरी इंसान बता क्या बेटी तेरी संतान नहीं बेटी तेरी संतान नहीं बेटी का है मान जगत में बेटी का कोई मान नहीं है मेरे इंसान बता क्या बेटी तेरी संतान नहीं बेटी तेरी संतान नहीं बेटे को तो दूध पिलाए बेटी को खट चाच नहीं है मेरे इंसान बता गया बेटी तेरी संतान नहीं बेटी तेरी संतान नहीं बेटे का है मान जगत में बेटी का कोई मान नहीं है मेरे क्या बेटी तेरी संतान नहीं बेटी तेरी संतान नहीं एक बाग में फूल खिले हैं दोनों ही समान हे मेरे इंसान बता क्या बेटी तेरी संतान नहीं बेटी तेरी संतान नहीं मैं रामपुरा से मेरा नाम अंकिता राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडर sabha मैं अंकिता तो कुमार अंकिता कुमारी का कोटड़ा से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडा हे मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए है उनकी जरा याद करो कुर्बानी जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी जो खून गिरा था पर्वत पर वो खून था हिन्दुस्तानी कोई सिख कोई जात मराठा कोई गुरखा कोई मद्रासी शहरद पर रहने वाला हर एक वीर था भारत वासी कर, नमस्ते मैं रंजन कुमारी घास आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैं अपना सॉन्ग शुरू करना चाहती हूँ माँ मात पिता तुम्हें बंधन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया ओ मात पिता तुम्हें बंधन से पाया मुझे तुम्हें रीत सिखाई मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया ओ मात पिता तुम्हें बंधन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया मेरी सर पर हाथ रख बस प्यार ही प्यार लोटे ओ मात पिता तुम्हें बंधन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया ओ मात पिता तुम्हें बंधन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया जय हिंद जय भारत थैंक यू रंग मेरा नाम कंचन कुमारी मैं गाँव सोडा से बोल रही हूँ और हमारे स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोडा जी स भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर पे बिठाना ना चाहिए जिस भजन में राम का नाम हो उस भजन को गाना ना चाहिए चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे सर पे चढ़ाना चाहिए जिस भजन में राम का नाम न ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए नमस्ते मेरा नाम रंजन कुमारी मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोरडा से कभी जो बादल बरसे मैं देखू तुझे आंखें भर के तुला लगे मुझे पहली बारिश की दुआ तेरे पहलो में रेह लू मैं खुद को पागल केहलू तू गम दे खुशियां सहलू साथ गुजारे थे जो लम्हे प्यारे के हम इसे तुझे अपना के तो फिर बदली क्यों अदा ये तूने क्या किया मेरी आना ये तूने क्या किया कभी जो बादल बर मैं देखो तुझे आंखें भरकी तुलाग मुझे पहली बारिश की दुआ तेरे पहलो में रह लो मैं खुद को पागल पागल कह लो तू गम दे खुशिया सहलो साथिया गुजारे थे जो लम्हे प्यार के हमेशा तुझे अपना मान के तो फिर बदली क्यों अदा ये तूने तो क्या किया ओके थैंक यू धन्यवाद रंग सुर